जैस यार कहाँ दोस्तों नमस्कार हमने एक बात कही कि आज के एपिसोड में सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है और आज का एपिसोड मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने वाला हूं जो कि एक आदर्श हो सकता है और शायद वो तो इसको सुनकर के इस बात से इंकार ही कर देंगे परंतु मैं ये कह सकता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों से बहुत कुछ सीखा है परंतु अगर किसी एक व्यक्ति से सबसे ज्यादा कुछ सीखा है तो वो ये सज्जन हैं जिनका मैं आज जिक्र करने जा रहा हूँ किससे पास पड़ोस के भाग तीन में तो मैंने आपसे बात किया था कुछ हफ्तों पहले जब मैंने ये कहा कि मैं अपने पास पड़ोस के लोगों के बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा तो आज मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में आपको बता रहा हूँ जिनसे मेरी मुलाकात यू तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी परंतु उतने पहले हो नहीं पाई ये हमसे कुछ बैच सीनियर बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर थे और ये पटना सर्कल में थे और मेरी भी पोस्टिंग पटना सर्कल में ही हुई परंतु कालांतर में ये पता चला कि जब मैं पटना पहुंचा तो उस वक्त तक ये पटना से बाहर निकल चुके थे यानी ये केंद्रीय कार्यालय की ओर यानी सेंट्रल ऑफिस की ओर आ चुके थे तो इनका वहां पर पटना में नाम था और जो इनके बैचमेट वगैरह थे यानी जो हम लोगों के सीनियर थे जिनको कि हम लोग साहब और सर करके बात करते थे वो अक्सर इनका जिक्र किया करते थे तो साहब कालांतर में हम भी बंबई पहुंचे और बंबई में जब पहुंचे तो बंबई में जैसा मैंने आपको पहले कुछ एपिसोड्स में बताया है कि मकान मिलना हमेशा से एक बहुत ही भीषण समस्या रही है और साहब हमें भी मकान छः महीने गेस्ट हाउसेज वगैरह में काटने के बाद मिला और मकान कहाँ मिला मलाड में मलाड में कहाँ एवरशाइन नगर में मनीष नाम की बिल्डिंग में तो साहब मनीष नाम की बिल्डिंग में हमको वो मकान अलॉट हुआ और मकान जो ही अलॉटमेंट की चिट्ठी हाथ में आई हमने कहा साहब चलकर अब तो वो मकान देखना है तो चलकर मकान देखना है का क्या मतलब था मकान देखना है तो भाई मकान तो है ही तो हम लोगों ने ये सोचा दरअसल हम चार दोस्त थे जो मैं इन चार दोस्तों का जिक्र भी पहले कर चुका हूँ मैं श्री सुनील सिन्हा श्री रघुत्तम रेड्डी और श्री चंद्रशेखर तो हम चारों लोग जो थे वो मकान की लाइन में थे और हम लोगों में से रघुत्तम रेड्डी साहब को मकान मिल चुका था वो भी वही मलाड में ही एवरशाइन नगर में मगर वो दूसरी बिल्डिंग में था और हमारे सिन्हा साहब और चंद्रशेखर साहब को मकान मिलना बाकी था सिन्हा साहब को भी शायद उसके दो चार दिन के अंदर ही मिल गया खैर तो साहब हम लोग वो मकान जब मिला तो एक शनिवार को हमने ये तय किया कि चलो यार मकान की चाबी तो मिल गई है और अपना मकान देखाते हैं और ये तो बात सही थी कि दिसंबर में मकान मिला था तो हम लोग किसी भी हालत में परिवार तो मई जून से पहले आ नहीं सकता था यानी जब तक बच्चों का सेशन नहीं खत्म होता तो साहब हम मकान देखने पहुँचे मनीष बिल्डिंग में और वो हमारा शायद सी था और सी में हम सेकेंड फ्लोर दो नंबर का मकान था जब हम मकान में पहुँचे तो देखा कि काफ़ी सामान मतलब काफी उसमें काम होना बाकी था काम होना मतलब साफ सफाई की जरूरत थी क्योंकि वो मकान हमसे पहले वहां जो साहब रहते थे वो भी हमारे घनिष्ठ मित्र श्री पारदीप खोसला साहब वो वहां रहते थे तो पारदीप खोसला साहब मकान खाली करके जा चुके थे और अब मैं उस मकान में आया था तो मैंने वहाँ पर जाकर जब बात किया तो पता चला कि साहब मकान की सफाई करने के लिए आप किसी से कह दीजिए तो वो आपके मकान की सफाई करवा देंगे अब साहब देखिए हम तो आए थे बनारस से और बनारस में जो बंबई की तस्वीर थी वो तस्वीरें हमेशा बॉलीवुड की फिल्मों से आती थी यानी कि बंबई में आपका सामान गायब हो जाएगा बंबई में लोग एक दूसरे को पहचानते नहीं और बंबई में आदमी भीड़ में खो जाता है पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता और लोग सारी जिंदगी आमने सामने के घरों में रहते हैं मगर तब भी एक दूसरे का नाम शायद जान जाते हो नेम प्लेट से मगर उसके आगे कुछ नहीं जानते वगैरह वगैरह और हम चूँकि चार पाँच महीने बंबई में रह चुके थे तो इसमें से कुछ बातें हमें कन्फर्म uh, सी भी हो रही थी कि हाँ इस भीड़ में अकेलापन भी लगता है इस भीड़ में लोग खो भी जाते हैं और पहचान भी नहीं पाते हैं और ऐसे वगैरह वगैरह छोड़िए अब आगे इन, इस इन बातों में पढ़ने का कोई फायदा नहीं मैं जो कहानी बता रहा था वहीं वही आता हूँ तो मैंने तय किया कि अपने सामने वाला जो फ्लैट है यानी कि मेरे दरवाजे मेरे फ्लैट के दरवाजे के सामने एक और दरवाजा था गैलरी के बगल में तो मैंने उस फ्लैट की घंटी बजाई मैंने सोचा है कि यदि कोई इस फ्लैट में रहता होगा तो मैं उनसे पूछूंगा कि भाई कोई मकान की सफाई करने के लिए क्या इंतजाम कुछ हो सकता है तो साहब वहाँ पर एक महिला निकली मैंने उनको नमस्कार किया और मैंने कहा साहब मैं इस सामने वाले घर में आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे मकान की कोई झाड़ू मार दे या सफाई कर दे तो उसके लिए क्या कोई इंतजाम हो सकता है तो उन्होंने सरल स्वभाव से मुझसे कहा कि आप चाबी दे दीजिए मैं सफाई करवा दूंगी मैंने कहा ठीक है तो मैंने पेशकश किया कि साहब मैं कुछ पैसा दे जाऊं उन्होंने कहा नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं आप जाइए आप कब आएंगे ये बताइए तो मैंने कहा साहब मैं कल या परसों में आऊंगा तो उन्होंने कहा देखिए कल ही वो आएगी जो साफ करने वाली है मैं उससे सब सफाई करवा दूंगी और आप उसके बाद जब भी चाहे तब आ सकते तो मैंने पूछा कि साहब कौन साहब यहाँ रहते हैं तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर श्री संजीव सिंघल जी रहते हैं और मैं उनकी पत्नी हूँ साहब संजीव सिंघल साहब का नाम तो मैंने काफ़ी सुना हुआ था तो मैंने कहा साहब ठीक है मेरा ये नाम है और मैं उनका नाम जानता हूँ और वो चूँकि पटना सर्कल से है तो मैं भी पटना सर्कल में काम कर चुका हूँ और ऐसे करके कुछ बात की कह साहब उसके बाद हुआ ये कि मैं वहां पर आ गया उसके बाद कालांतर में संजीव सिंघल साहब से भी मुलाकात हुई और संजीव सिंघल साहब ने मुझे जिसे कहते हैं अपने डैने डैनों के नीचे ले लिया यानी कि उन्होंने मुझको एक अपने परिवार के सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिया और पूरी तरह से वो गाइडेंस का मौका मतलब जब भी मैं उनको देता था तो वो फौरन उस मौके को गवाते नहीं थे ये मैं कहूंगा और मैं ऐसे तो बहुत ही शरीफ आदमी हूं और बातें भी लोगों की मान लेता हूं परंतु तो कभी कभी मैं अड़ जाता हूं तो सिंघर साहब के साथ में भी एक दो बार ऐसा हुआ कि मैं किसी बात पर अड़ गया तो आपको यहां पर एक बात यह बता दूं कि चूंकि मैं घर में बड़ा भाई हूं और मेरे जान पहचान में तो मतलब मेरे परिवार में मुझे नहीं लगता है कि कोई मुझसे बड़ा और भाई हो तो इसलिए मुझे बड़े यानी छोटे भाई होने का रोल कैसे निभाया जाता है ये मुझे पता नहीं था या यूं कहूं कि मुझे आता ही नहीं था उस रोल का मुझे कोई एक्सपीरियंस या अनुभव नहीं था संजीव सिंघल साहब ने तुरंत ही एक एल्डर यानी बड़े भाई का रोल ले लिया और मैं यूं कहूं कि ही फोर्स्ड मी टू बिहेव लाइक ए यंगर ब्रदर और उस फोर्स में बात सिर्फ यह थी कि उन्होंने मुझे अधिकार के साथ बहुत सी बातें कही और चूंकि यदि कोई व्यक्ति अधिकार लेता है तो आपको उसकी बात अधिकार देना भी पड़ता है साहब मैंने अधिकार दिया अब देखिए धीरे धीरे करके मेरा परिवार भी आ गया चार पाँच महीने के बाद शुरू में तो हम लोग चार जने अकेले वहाँ थे तो खाना शाम को बनाते थे और जो महरी यानी कि जो भी बाई जिसको बोलते हैं वो काम करने उनके घर आती थी वही हमारे घर भी आ जाती थी और चाभिक तो उनके घर में दे ही दी थी उसके बाद मेरी पत्नी आ गई मेरी दो बेटियां आ गई और सिंघल साहब के दो बच्चे भी लगभग उसी उम्र के थे तो साहब बच्चों में भी दोस्ती हो गई और मैं आपको ये बता दूँ कि हमारा घर बहुत बड़ा हो यानी कि इतना बड़ा हो गया कि हमारे दोनों दरवाजे जो थे उनकी जरूरत खत्म हो गई क्योंकि हमारे दरवाजे कभी बंद ही नहीं होते थे और बच्चे एक कमरे से दूसरे कमरे तक आराम से दौड़ते थे और किसी भी बच्चे को इस बात की कोई फिक्र नहीं होती थी कि वो कब कहाँ किस समय खा रहा है कहाँ जा रहा है बिल्कुल उनको कोई निश्चिंतता थी और हमारी दोनों की पत्नियाँ जो थी उनमें भी बहुत ही मैत्री भाव था मुझको तो यहाँ तक बताया गया कि शनिवार का खाना भी दोनों यानी खिचड़ी बनाती थी तो साथ खाती थी और दोपहर में जबकि हम कार्यालय में कलम घिस रहे होते थे तो उस वक्त वो लोग यहाँ पर एक ही जगह पर बैठकर टीवी के सीरियल देखा करती थी तो इस प्रकार से ये चलता रहा अब इस बीच में एक दो घटनाएं भी आपको बता दूँ कि सिंगल साहब बहुत ही जीवंत व्यक्ति थे मत जीवंत मतलब यह कहना चाहिए कि वो चौकन्ने रहते थे और हम लोग उसी के बिल्कुल विपरीत हम बहुत ही लापरवाह टाइप के व्यक्ति थे तो एक रोज सुबह सुबह दरवाजा खटखटाया गया तो देखा कि सिंगल साहब दरवाजे पर हैं पूछा कि भाई क्या हो गया उन्होंने कहा अरे तुमको समझ नहीं आया अभी तुम्हारी कार का शीशा टूट गया हमने कहा साहब शीशा टूट गया वो कैसे अब हमारी कार जो थी वो हम लोग के घर के पीछे गैलरी थी वहां पर खड़ी रहती थी तो मेरी कार भी वहीं खड़ी रहती थी और सिंगल साहब की मेरे पास मारुति वैन थी सिंगल साहब के पास एक मारुति कार तो मैंने पूछा था ये शीशा कैसे टूट गया उन्होंने कहा कि अरे बगल की बिल्डिंग में चोर आए थे और वो चोर जब शोर हुआ तो चोर भागे और चोरों ने भागते समय अपने पीछे यानी जो लोग उनका पीछा कर रहे थे उन पर पत्थर फेंके और वो छोटी सी दीवार थी जो बिल्डिंग और पीछे के गली को अलग करती थी वो पत्थर जो था वो उस दीवार के ऊपर से आके हमारे कार के शीशे पे लगा और पत्थर क्या होगा मेरे ख्याल से आधा ईटा वगैरह होगा अधा बोलते हैं ना हम लोग उसको तो वो अधा पड़ा शीशे पर और साहब वो शीशा टूट गया मेरी गाड़ी में मतलब वो पंद्रह बीस साल पंद्रह शायद बीस साल वो गाड़ी मेरे पास रही और 20 साल में उस गाड़ी में शीशा सिर्फ एक ही बार टूटा और वो भी उन चोरों की मेहरबानी से और उस शीशे का टूटना भी सिंगल साहब ने देखा मैंने नहीं देखा तो साहब सिंगल साहब ने बताया कि भाई कहाँ मैंने पूछा साहब अब ये शीशे का मैं क्या करूँ उन्होंने कहा आप कुछ मत करिए आप अभी इस शीशे को आराम से निकाल सकते हैं मैंने पूछा कैसे बोले वो आप नहीं निकालिएगा वो शीशे वाला निकालेगा तो मैंने कहा तो ये सब शीशा तो अंदर आ जाएगा उन्होंने कहा नहीं और धीरे धीरे गाड़ी चलाकर हम लोग ले गए मिस्त्री के यहां पर वहां पर उसने जो था वो एक रबर की लाइनिंग होती है उसको निकाला तो वो पूरा शीशा जो था वो बाहर की तरफ गिर गया खैर उसके बाद साहब एक सिंगल साहब का पोस्टिंग आ गया पोस्टिंग आ गया मतलब सिंगल साहब उन चंद कर्मचारियों में से थे जिनको की बैंक में बेहद इज्जत मिलती थी इज्जत मतलब कि वो जैसे कुछ कहा जाता है ना कि कुछ लोगों के बगैर बैंक नहीं चल सकता तो सिंगल साहब उन चंद लोगों में से थे उसी वक्त हर्षद मेहता साहब ने बड़ा स्कैम किया था और सिंगल साहब ने हमारे ट्रेजरी में कुछ नए नियम कानून और उसकी किताबें वगैरह बनाने का काम इनको सौंपा गया था तो ये बड़ी देर देर रात तक काम करते थे वहाँ पर ऑफिस में और खैर तो अब सिंगल साहब चूँकि इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे तो उसके बाद जब विदेश पोस्टिंग की बात आई तो सिंगल साहब को विदेश पोस्टिंग भी मिली और पोस्टिंग भी कहाँ मिली न्यूयॉर्क में मिली तो साहब हम लोग सिंगल साहब से बहुत आ, मतलब ईर्ष्या भी हुई कि अरे यार मगर ये भी लगा कि यार आ, बड़े हैं तो ये जा रहे हैं इनके पीछे पीछे शायद हम लोग को भी जाने का मौका मिलेगा तो एक तरह से समझिए कि वो रास्ता दिखा रहे हैं तो अब साहब सिंगल साहब को जब जाने की बात हुई तो धीरे धीरे करके वो अपना बहुत से काम करने होते हैं कुछ सामान खरीदना होता है और कुछ तैयारियां जाने की और विदेश जाने की तैयारियां, कुछ सामान विदेश ले जाना है कुछ सामान यहाँ पर छोड़ जाना है ऐसा करके कुछ होना था तो उन्हें अपनी कार चलानी पड़ती थी कभी इधर जाते थे कभी उधर जाते थे बैंक में भी कुछ आना जाना उनका रहता था देर से आना देर से जाना ये सब और पासपोर्ट बनना हाँ ये भी एक बड़ी समस्या थी तो साहब क्या हुआ कि एक दिन बारिश और बारिश हुई और बंबई में जब बारिश होती है तो एक सबसे पहली चीज जरूर होती है वो ये होती है कि वहां पेड़ टूट टूट के गिरते हैं पेड़ तो यूँ हर जगह पर गिरते हैं पूरे हिंदुस्तान में मगर मुझे लगता है कि बंबई के पेड़ों की जड़ें कुछ कम मजबूत होती हैं तो इसलिए वहां के पेड़ जो है वो जल्दी गिर जाते हैं तो साहब वहां पर पे एक पेड़ था वो गिरा और सिंगल साहब की कार जो थी वो आधी हो गई यानी कि वो कारोटल खत्म हो गई तो अब बुलाया गया इंश्योरेंस वाले को बुलाया इंश्योरेंस वाले ने कहा साहब ये कार तो आपकी पूरी नष्ट हो गई आपको जो कुछ भी इसका पैसा मिलना है वो मिल जाएगा मगर आपको पुलिस में इसकी रिपोर्ट दर्ज करानी पड़ेगी और वो रिपोर्ट दर्ज करा के आप हमको दीजिएगा और तब उसके बाद आगे की कार्यवाही शुरू होगी अब देखिए सिंगल साहब तो ठहरे व्यस्त आदमी तो अब वो कहाँ से पुलिस थाने में जाए और रिपोर्ट दर्ज कराए तो ये जिम्मा जो था उनकी पत्नी को यानी सिंगल साहब की जो पत्नी है उनको मिला तो सिंगल साहब की पत्नी अब अकेली कहाँ जाएंगी तो हमारी पत्नी जो थी वो भी बड़ी अपने आप को चतुर चालाक समझकर उन्होंने कहा मैं साथ चलती हूँ ऐसा क्या है पुलिस थाने में और मुंबई के पुलिस थाने एक्चुअली उत्तर प्रदेश के पुलिस थानों या बिहार के पुलिस थानों से फर्क होते हैं वो इस लिहाज से कि यहाँ पर प्रोफेशनलिज्म कुछ थोड़ा ज्यादा है मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि भगवान न करे कि कभी किसी महिला को उत्तर प्रदेश के या या शायद बिहार के पुलिस थाने में जाने का क्या कि बदकिस्मती कभी उसके पास आए तो ये कहूँगा तो साहब मलाड पुलिस थाने में हमारी पत्नी और सिंगल साहब जी की पत्नी जो थी ये दोनों भाभी जी और हमारी पत्नी नीमा देवी ये दोनों जनी गई साहब वहाँ पर तो उनको उन्होंने बताया कि साहब हमें एफ करनी तो उनको बैठा दिया गया साहब ठीक है बैठ जाइए आपको एफआईआर करनी है तो अभी वो आ रहा है इंस्पेक्टर तो वो आके एफआईआर लिखेगी ठीक है ये बैठ गई जब ये दोनों महिलाएं वहां बैठी हुई थी तो थोड़ी देर के बाद एक कोई पुलिस के अधिकारी आए उन्होंने पूछा कि साहब आप लोग यहां क्यों बैठी तो उन्होंने बताया साहब कि हमें एफ करनी है तो उसने कहा एफ करनी है किसके खिलाफ एफ करनी है उन्होंने कहा देखिए अब खिलाफ तो हम क्या बताएं हुआ यह है कि हमारे हमारी कार के ऊपर पेड़ गिर पड़ा है और उसके लिए हमें इंश्योरेंस में क्लेम करना है और इंश्योरेंस वालों ने कहा है कि आप एफआईआर करके आइए तो इंस्पेक्टर हंसने लगा यानी सब इंस्पेक्टर जो भी रहे होंगे वो हंसने लगा उसने कहा कि तो आप पेड़ के खिलाफ एफआईआर आई आर करने आइए इन्होंने कहा साहब अगर जो हो सकती है तो वही कर लीजिए हम क्या बताए तो पुलिस वाले ने हंसते हुए कहा कि आपसे इंश्योरेंस वाले ने एफ करने को नहीं रिपोर्ट करने को कहा होगा तो इन्होंने कहा हाँ साहब उसने तो रिपोर्ट ही कहा था मगर हमें लगा कि रिपोर्ट का मतलब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट ही होती है एफआईआर ही होती है तो पुलिस वाले ने सोचा कि क्या मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं ऐसा अब अपने मन से आपको बता रहा हूँ कि पुलिस वाले ने शायद सोचा होगा कि क्या इन लोगों को समझाने की जिल्लत या जहमत उठाई जाए उसने कहा कि आप लाइए रिपोर्ट आपकी लिख देते हैं और आप जाइए और साहब रिपोर्ट लिख दी गई वापस आ गए तो उसके बाद साहब खैर सिंघल साहब को जो भी कुछ कार आना पौना कुछ पैसा मिला होगा मगर वो बेचारे बहुत परेशान रहे और फिर उसके बाद शायद कुछ समय तक वो मेरी मारुति वैन ही चला करके अपना कुछ काम करते रहे होंगे तो साहब यहाँ तो एक घटना हुई उसके बाद आपको बताते हैं कि सिंगल साहब के साथ मेरे को दूसरा मौका कैसे मिला हम साहब ट्रांसफर होकर चले गए विदेश भी गए और उसके बाद लौटकर मुरादाबाद भी आ गए मुरादाबाद में हमारे कुछ उच्चाधिकारी लोग और हमारे कुछ बैंक के Uh, क्या कहा जाए उनको बॉरवर कहना चाहिए या जो uh, पार्टी लोग थे वो पार्टी हमसे कुछ खफा हो गई उन्होंने कुछ उच्च उच्चाधिकारियों से शिकायत किया और उस शिकायत के इनाम के तौर पे ये हुआ कि साहब आपको जो है बना यहाँ से मुरादाबाद से uh, हटाना है तो हमने सिंगल साहब उस वक्त फिर से केंद्रीय कार्यालय में थे मेरी तरह सिंघल साहब भी कई बार केंद्रीय कार्यालय में रह चुके हैं तो साहब सिंगल साहब केंद्रीय कार्यालय में थे और इनके कोई मित्र जो थे वो उस वक्त शायद कोई उच्च अधिकारी थे मैंने सिंगल साहब से निवेदन किया कि सर आप कुछ मेरी मदद करिए ये लोग यहाँ पे मुझे ट्रांसफर करना चाहते हैं या मतलब मेरे खिलाफ कुछ एक्शन लेना चाहते हैं तो मुझको आप कहीं केंद्रीय कार्यालय में बुलवा लीजिए सिंगल साहब ने साहब कुछ अपना जादू चलाया और मैं यही कह सकता हूँ कि कुछ ही दिनों में, में मेरे पास केंद्रीय कार्यालय का, का आदेश आ गया और साहब हमारे उच्चाधिकारी गण जो थे वो तो हमसे खुश थे ही तो उन्होंने तुरंत जो था मुझको रिलीव कर दिया मैं साहब यहां आ गया अब केंद्रीय कार्यालय में आया तो मुझको यहां पर फिर मकान की कहानी मगर अबकी बार किस्मत यह थी कि अब की बार छह महीने के अंदर नहीं बल्कि 20 दिन के अंदर मकान मिल गया और वो मकान भी कहां मिला वो मकान मिला समृद्धि नाम की बिल्डिंग में साइन बहुत अच्छे मकान तो सायन में हमारे सिंघल साहब जो थे वो उस वक्त माहिम में रहते थे कुछ समय के बाद उनका प्रमोशन हुआ और वो माहिम से सायन आ गए तो जब ये सायन आ गए तो उस वक्त तक सिंघल साहब क्या बोलते हैं उसको डी हो चुके थे और डी लोगों को हमारे बैंक में गाड़ियां मिलती हैं यानी ऑफिस आने जाने के लिए गाड़ी मिलती थी अच्छा उस वक्त तक साहब हम सायन से जब हम सायन से ऑफिस जाने के लिए ट्रेन में जाते थे और हमने बाकायदा एक ट्रेन का ग्रुप ज्वाइन कर लिया था यानी कि वो उस समूह में जब ट्रेन में बैठते थे तो खाना पीना बातचीत कुछ सस्ते सामान कंसेशन ये सब होने लगा कभी किसी शो का टिकट भी मिल जाता था और इस तरह से और कोई दोस्त नहीं आया तो उसके बारे में पूछा किसी के घर में कोई नई बात हुई तो वो पता चल जाता था कोई धार्मिक काम होता था तो उसका पता चल जाता था यानी जैसे किसी ने पूछा कि देवो देवोत्थानी एकादशी क्यों होती है अब ये उसी में किसी ने समझाया कि भाई देवो देवोत्थानी एकादशी क्या होती है फिर हुआ इस तरह का कुछ बातें समझाते पूछते यानी कि एक ग्रुप बन गया था और हम लोग सुबह उस ग्रुप को मिस ना कर जाएं इसलिए उस पर्टिकुलर ट्रेन में ही जाते थे तो साहब जब सिंगल साहब सायन आ गए तो मैं एज यूजुअल अपने टाइम से निकला और जाने लगा तो मुझको उस दिन तो कुछ नहीं बोले परंतु अगले दिन मुझको बुलाया मुझसे पूछा कि ये बताओ कि तुम कहाँ जा रहे हो मैंने कहा साहब ऑफिस जा रहा हूँ बोले मैं कहाँ जा रहा हूँ कहा साहब आप भी ऑफिस जा रहे हैं बोले तो तुम क्यों नहीं चलोगे मेरे साथ मैनेका साहब मैं अपने ग्रुप के साथ जाऊँगा तो सिंगर साहब ने तो कहा कि नहीं नहीं ग्रुप व्रुप कुछ नहीं परंतु मैं उनकी बात को थोड़ा जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा था ना कि मेरी आदत है कुछ टाल देने की तो मैंने उनकी बात को काट के और मैंने कहा नहीं नहीं साहब ऐसा नहीं है आप जाइए आपका अपना काम है मेरा अपना काम है मैं जा रहा हूं और साहब हम लोग जो थे वो मैं निकल गया साहब मुझे यकीन नहीं हुआ मैं शाम को जब आया तो भाभी जी यानी कि सिंगल साहब की धर्मपत्नी जो कि मेरी बहन है उनको भाभी कहते हुए मुझे थोड़ा अटपटा लग रहा है वो घर पर थी मेरे और उन्होंने आते ही मुझे आड़े हाथों लिया उन्होंने कहा मिस्टर ये क्या मजाक बना रखा है जब यहाँ से गाड़ी में जा रहे हैं तो आप क्यों नहीं जाएंगे ये कौन सा ग्रुप है आपका कैसा ग्रुप बन गया है और साहब उन्होंने अच्छी मेरी खबर लिया मैंने कहा साहब छोड़िए मैं बिल्कुल आपकी बात मानूंगा और उसके बाद से जब तक मैं केंद्रीय कार्यालय में रहा तो मैं उन्हीं के साथ यानी कि जाता रहा और आने के टाइम में नहीं आ सकता था क्योंकि वो उनका टाइम जो था वो ऑब्वियसली देर से आते थे अब यहाँ पर देर से आने वाली बात पे भी बता दूं कि सिंघल साहब जब सा, जब हम लोग मलाड में रहते थे तो एक कारपूल भी चलता था उस कारपूल में सिंघल साहब भी थे मतलब उनके बगैर हमारा तो कारपूल बन ही नहीं सकता था ना तो सिंगल साहब भी थे अब साहब होता ये था कि सिंघल साहब से शाम को हम लोग जब छह बजे छूटते थे तो सिंघल साहब से पूछते थे कि आप चलेंगे तो समझ लीजिए साहब कि हफ्ते में छह दिनों में से पांच दिन तो सिंघल साहब मना ही कर देते थे कि भाई मैं तो तुम लोग के साथ नहीं चल सकता तो हम लोग उनकी सीट बेच देते थे बेच देते मतलब कि कोई ना कोई जाने वाला मलाड जाने वाला मिल जाता था उसको बैठा लेते थे और जिसको बैठाते थे तो वो शर्मे शर्मा में कभी हम लोगों को समोसे खिलाता था और कभी वड़ा पाओ तो हम लोग उसको कहते थे कि साहब ये सीट सिंघल साहब की बिक गई मगर अब ये तो बात तब हुई जबकि दूसरों की गाड़ियां जाती थी जिस दिन सिंघल साहब अपनी गाड़ी ले जाते थे जब उनको उस दिन भी देर होती थी तो पहले तो हम लोग दस बीस मिनट उनका इंतजार करते थे बल्कि सच बताएं आपसे कि एकाध दिन तो सिंघल साहब को देर हुई तो हम लोगों ने कहा कि साहब इतनी भूख लगने लगी है कि आप इतनी देर से आए हैं तो बेचारे सिंघल साहब ने हम लोगों को सबको सामने दुकान पर ले जाकर दोसा उसा खिलाया पहले उसके बाद गए और हम लोग तो मतलब हम लोग मतलब जो कार के कार पूल के सदस्य थे यानी मैं हमारे मित्र श्री कंसल और उसके बाद सुनील कुमार सिन्हा साहब और मतलब अब देखिए कृष्णन साहब थे उसमें जो हंसने में माहिर थे तो अब हम लोग समो हम लोग तो बेसिकली तो खाने के इंतजार में थे कि सिंघा साहब को और पाँच दस मिनट की देरी हो जाए मगर सिंघा साहब भी ऐसे मूर्ख नहीं थे देखिए इसलिए बता रहा हूँ आपसे कि उन्होंने एक दो बार जब उन्होंने देख लिया है कि ये लोग खाली खाने के चक्कर में हैं और तब भी हमसे जल्दी जल्दी जल्दी करो जल्दी करो करते रहते हैं तो वो एक दिन आए नीचे और उन्होंने ला अपनी गाड़ी की चाभी दे दिया बोले कि ये लीजिए चाबी आप लोग जाइए मैं ट्रेन से आ जाऊँगा हम लोग ने कहा साहब ये कैसे हो सकता है हम लोग ट्रेन से जा रहे हैं बोले जी नहीं आप लोगों में से किसी के पास पास नहीं है और मेरा पास जो है वो बना हुआ है अभी भी और साहब वो बोले कि हम अपने पास लेकर के जाएंगे और आप लोग गाड़ी लेकर जाइए फिर तो साहब ये नियम हो गया कि जिस दिन भी सिंगल साहब को गाड़ी जानी है तो उस दिन उनकी गाड़ी लेकर तो हम ही लोग आते थे घर पे आते थे तो डेफिनेटली अब चाबी देने जाते थे तो ये समझ में आ गया था उनको भी कि ये चाबी दे देंगे सिंघल साहब तो अब रात में ही आएंगे क्योंकि सिंघल साहब मुझे नहीं लगता कभी भी घर से 10 बजे के पहले घर पहुंचते हूँ खैर तो साहब यहाँ अब मैं आज का एपिसोड यहीं बंद कर रहा हूँ बातें तो इनके बारे में बहुत सी हैं और मैं बताना भी चाहूँगा और मैं इसके आगे कहूँगा भी मगर मैं एक ही बात बता दूँ कि इतना इतना प्रेम और अधिकार मुझे बहुत कम जगहों पर मिला है और मैं यही कह सकता हूं कि ईश्वर करे कि हम सभी को ऐसा प्रेम व्यवहार मिले और मैं आज भी सिंघल साहब के बारे में यही कह सकता हूं कि उन्होंने मुझे जिस तरह से ये कहूं कि अपना लिया है वैसा शायद ही कोई अपना पाए तो बाकी बातें फिर हम अगले एपिसोड में करेंगे क्योंकि अभी मुझे बहुत कुछ बताने को है मगर मैं इसकी लंबाई कुछ ज़्यादा हो जाएगी इसलिए यहीं पर रोक रहा हूं मैं आपको धन्यवाद दूं कि आपने मुझे अपना समय दिया मेरी बात सुनी और हमारी मतलब हमारी बातें तो होती ही रहेंगी अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार आज का